दे तो देव प्रपंच भोजन के प्रकरण कोई और स्पष्ट करते हैं भूख मिटाने के लिए वो जैसे तैसे भी खा सकता है लेट के बैठ के जूता पहन के खड़े होकर के होटल में कहीं भी कैसे भी खा सकते कोई दिक्कत नहीं उल्टा गाय सीधा सा खराब गाय जैसे भी खाए भूख मिटाने से मतलब रहता है ना उस, उसको कोई नियम नहीं, नहीं है क्योंकि भूख मिटना दृष्टफल है भूख की बाधा से परेशानी दुखी है भूख के कारण उस दुख को दूर होना दृष्टफल है के लिए कोई नियम अधिकतर नहीं होते उसके लिए लौकिक व्यवहार व भोजन करने दृष्टान्त किया है अश्नाति वास्नाती भूंगते व वा स्वेच्छया अन्य नकारेण सुधाम तो खाएगा जैसे तैसे कुछ न कुछ नवास्ना यह नहीं खाएगा गया मिल नहीं रहा है भूख तो लगी है मिल नहीं रहा है कुछ मिला नहीं तो करे क्या बिना खाए भूख को मिटाने के तरीका सोचेगा वो मन लगाएगा खेल कूद में कहीं और चीज मन लगा देगा फिल्म देखेगा टीवी देखेगा कुछ और देखेगा इधर से टाइम काट देगा ताकि नींद आ जाए और भूख का खत्म कहा हो मिलेगा तो खा लेगा जैसे मिला जैसे भी हो जो भी हो जितना भी हो खा लेगा नहीं है तो अन्य अन्य प्रकार है ना वो समय को काटक इस तरीके से ताकि भूख का ध्यान ना भूख पर बंद ना जाए ऐसी कुछ करेगा खेलना कूदना वगैरह भूंते हुआ स्वेच्छे या अथवा स्वेच्छापूर्वक खाएगा अन्य था और अन्य अन्य प्रकार भी कोई नियम से नहीं खाएगा ये ने ना प्रकार ए न मेगा का तात्पर्य जिस किसी भी प्रकार से सुधा निवृत्त हो भूख निवृत्त हो उसके लिए प्रयास करता है ठीक उसे आप भी विपरीत भाव निवृत्त हो उसके लिए कुछ भी करना पड़े कैसा भी करना पड़े हर आदमी अपनी अपनी तरीका सोचे कोई नियम नहीं है जिसको जैसा सुविधाओ लेटे लेटे भ्रम करो चाहे बैठे बैठे करो चाहे पाली लगाए करो चाहे खड़े होके करो चाहे चलते चलते जैसे दास ने बैठ के करो या जैसा भी करो नियम से करो या नियम से करो नियमित देश में करो या अनियमित देश में करो जैसा भी करो ये तो दृष्टफल है विपरीत भावना हमें दुख दे रहा है mm. भूख जैसा दुख देता है विपरीत तो भावना में दुख दे रहा है उसका निवारण करना दृष्टि है और दृष्टफल के लिए कोई नियम अधिकतर लागू नहीं होता अष्नाति वन्ने कदाचित भूमि अन्य द्वित है तो कभी वो देखेगा भूख लगी उस समय खाएगा नहीं लगी तो नहीं खाएगा नवाज ना हम मान लो भूख तो लगी है लेकिन मिल नहीं रहा कुछ माल पानी तो तस्विन असधि का न होने पर सु बाधा विस्मारक सुख उत्पन्न जो बाधा दुख उसको भुलाने वाला काम करेगा कैसे हम भूल जाए तो मिल नहीं रहा रोटी पानी क्या करेगा अब खेलेगा आस से लड़कों के साथ मिलेगा और जु, खेलेगा जूता आदि खेलने के द्वारा किसी भी प्रक्रिया से करने का तात्पर्य को भूलना का पा अन्य हालमे बिना खाए ही वह समय को काट देता है अन्यथावा अथवा स्वेच्छापूर्वक कोई नियम न पालन करता हुआ दिखा सकता का तात्पर्य बैठ के खा सकता है गच्छन, अन्यथा का मतलब बैठे हुए, हुए, सोते लेटे हुए सोते हुए, हुए।, हुए मतलब कोई खा नहीं सकता, लेटे हुए खाने के से आना, गच्छन चलते हुए जैसे तैसे वो खाके भूपल मिटा लेता है एवं उसी प्रकार से ये न प्रकार तात्कालिकीम क्षुदाम अपने इच्छ काने इच्छती कहने का तात्पर्य और जिस किसी प्रकार से उस समय में उत्पन्न जो भूख है उससे जन्य जो दुख है उस दुख को मिटाना चाहता है और त्रयम अभिसंबंध यहाँ पर गुड रहस्य इस श्लोक में क्या कहना चाह रहे हैं फिर तो सारा लोग कहेंगे हम सब रमन यानी है आजकल के लोग यही कहेंगे हम कोई नियम पालन नहीं करते इसलिए हमें हम नियम की जरूरत नहीं भोजन ऐसे खा लेते हैं खड़े खड़े खाते जूता पहन के खाते केवल पर बैठ के खाएंगे नीचे बैठ के नहीं खाएंगे होटल हमारे तो भिक्षा तो बफे सिस्टम जैसा ही तो होता है भिक्षा है क्या खड़े खड़े करके जाना बैठने कहीं पर खाना है बफे में होता है ना अपने हाथ से भी ले सकते हैं मनमर जी उठा सा जूठे हाथ से उठा लेते खा लेते यहाँ वो नहीं होता है भिक्षा में खड़े थाली लेकर वो आदमी खड़ा है देने वाला दे रहा है लेके आप जा रहे हैं अन्य क्षेत्रों में भी होता है लाइन में खड़े रहो वो देते हैं लेके चले जाओ अपने घर तो तो ना आप क्यों कर रहे हैं भोजन उस पर निर्भर है आपका लक्ष्य भूख बैठाना है तो कोई नहीं आपका लक्ष्य सोच तो रहे आप दोनों एक पन दो गाच कर लो मैं भूख भी मिट जाए अंतर में भी हो जाए तो खाने से भूख तो मिटना ही है इसलिए भूख मिटाने के लिए खाने की क्या जरूरत है खाऊंगा तो भूख मिटेगा ही ये तो पक्का है इसलिए भूख मिटाने के लिए खाना बेवकूफी है जीने के लिए खाना हुआ या खाने के लिए जी रहे हैं आप यदि खाने के लिए जी रहे हैं तो उसकी जिंदगी बेकार है जीने के लिए खा रहे हैं अभी भी मंद बुद्धि वाला आदमी है, है। ये सोच सोचकर कर रहा है जीतने के लिए खा तो रहा हूं यानी खाने से भी मेरा परलोक परलोक्षित हो जाए अंधगण तरह मेरी कविद्या प्राप्त हो जाए मोक्ष हो जाए स्वारी प्राप्त हो जाए वो सबसे बड़ा बुद्धिमान है खाना तो, तो पड़ता ही है दोनों टाइम जीने के, के लिए खाना पड़ रहा है ना जीने के लिए खाना पड़ता ही है वो जो खा रहे हैं उसको कुछ विधि विधान से हम खा ले खा लें यदि अंतगण शुद्धि हो जाए या परलोक की प्राप्ति हो जाए वो बुद्धिमान का लक्षण है व्यवहार तो होना ही है अब लघुशंका तो होगी ही जो लघुशंगा होनी है सोच तो होना ही है उसको रोक नहीं सकते विधि से कर दो यदि विधि तो से कर दोगे तो परलोक सिद्ध हो गया अंतगण शुद्ध हो जाएगा जो हो ही रहा है उसे रोक तो सकते नहीं आप सोना ही है अब तो यदि सोना है तो योग मित्र करता हो सो और कल्याण हो जाएगा उसमें मन जब फालतू तो स्वप्न आएंगे नहीं आपको लेट गए अंगन्यास न्यास करते श्वास ध्यान करते दे, श्वास में लीन हो जाए आदमी सो जाए करते हुए कभी उसको स्वप्न आ नहीं सोता कभी नहीं आएगा सप् अब सोते तो ही हर आदमी दिन पशी सो जाते थके हैं और पड़ गए भैंस हो गए खरहाटे मार्मी आदमी क्या है पशु हाल में वो है जो स्वतः स्वाभाविकी क्रियाएं हो रही है शास्त्रो तो ही तो हमने सिखाया है शास्त्र करता क्या है आपकी हर सभी क्रिया को ऐसे विधि नियम से ढाल देता है जिससे आपका तो कल्याण हो जाए कुछ करना कुछ है नहीं जो होना है वो क्रिया भोजन खाएंगे ही हमें करना ही पड़ेगा खाना ही पड़ता सोच जाना ही पड़ता लोशन करनी पड़ती है सोना पड़ता ही है बोलने का थोड़ा तरीके से करो ताकि तुम्हारा कल्याण हो जाए मिल जाएंगा कहना है आयम गुड़ कहना है इसका मतलब मत उल्टा पोटा छोटा मिल गया ऐसा नहीं समझना इसलिए कह रहे शुद्ध वादा निवृत लक्षण दुष्ट फलाए भोजन में व कार्य भूख रूप से जन दुख रूपी कष्ट का निवृत्ति को फल मान के चलते हो उस दृष्ट फल के लिए दो भोजन मात्र करना है नियम और जो नियम जोड़े जा रहे क्यों परलोक है तो भाई और तो परलोक के कारण आपने कल्याण किया स्वर्गारी प्राप्ति हो चाहे कौन लोक प्राप्ति चाहे ब्रह्मलोक प्राप्ति हो कोई लोक प्राप्ति हो चाहे ब्रह्म विद्या की प्राप्ति करो मोक्ष नियम क्या करते हैं उसमें एक विलक्ष अंतर जोड़ते जैसे कर्मकांड में आते गौ दोन में आए बोलते इसी को जल लाना ही है जल तो लाना था वहां कर्मकांड में कोई काम से तो उन्होंने कहा आप इन अरे गहरे बर्तनों से क्यों लाओगे जिससे आपने गौ का दोहन किया है जिस बर्तन में उसे दूध बनाया दूध निकला उसी बाल्टी में और उससे आप बर्तन में डाल के दूध बना लिया दही बना लिया उसे घी बना लिया उससे हवन के लिए इस्तेमाल कर रहे हो जिस बर्तन के माध्यम से इतना सब हो रहा है उसी बाल्टी से पानी लिया श्रेष्ठ है जिस बाल्टी में दूध को दोहन की थी, जिस दूध जन्य दही आदि को हम यज्ञ में इस्तेमाल कर रहे हैं उसी बाल्टी से पानी लेना, तो वो अपूर्व जायक है पुण्य विशेष को प्रदान करेगा क्योंकि वह बाल्टी यज्ञ का अंग के रूप में इस्तेमाल हो ही रहा है यज्ञ का अंग रूप इस्तेमाल तो हो ही रहा है ना अच्छे उसी से पानी ला नहीं तो एक और बर्तन लाओगे उसको धो शुद्धिकरण करो इतना गौरव का ये ये ही रहा है शुद्ध तो है ही उसी से यहां तो पर भी हमें को प्राप्त करने के लिए अलग से भोजन खाने की जरूरत नहीं है अभी जो खा रहा हूं भुख मिटाने के लिए और बाद में जो खाऊंगा स्वर्ग के लिए इस भोजन भोजन करोगे क्या? हैं? एक बार भोजन कर लो पेट भर के क्यों भूख मिटाने के लिए और फिर खाऊंगा ताकि स्वर्ग मिलेगा ऐसे करके स्वर्ग के लिए भोजन अलग भूख मिटाने के भोजन अलग दो बार भोजन करता है क्या कोई आदमी इसलिए कहते हैं जो विद्यमान है जो आवश्यक है जो होना है भूख निपटाने के लिए भोजन उसे नियम जोड़ दोगे पर लोग की प्राप्ति हो जाती इसी भोजन का दृष्टफल क्या है भूख निवृत्ति जपाद भोजनात् तो विलक्षण दर्शक लेकिन भोजन रूपी कर्म के पेशा से जपादी में विलक्षणता को बता रहे हैं जपानी में तो नियम के बिना कर ही नहीं सकते कि जो का दृष्टफल कुछ भी नहीं है ऐसे भी जपा मंत्र जब जिसका दृष्टफल मिलता है ऐसी बात तो है नहीं की हर मंत्र का जपा दृष्टफल ही देने वाला ऐसे देखा महाम्रदोरे कराया वो मरीज को बिल्कुल ठीक हो गए अब दोनों गुर्दे जो लगाए गए हैं वो ठीक चल रहा है सारे नलियां निकाल दी गई इधर उधर जो लगाए गए तो लगभग नॉर्मल है तो है ये महावृद्धा धुषफल जपारियों का भी है लेकिन उनकी बातें कर रहे हैं जिनके आप अध्यल के लिए ही कर रहे हैं उनको इसे नियमेन नियमेन से जपा दो भोजना जबम कुरिया प्रत्यवायद अन्य स्वरवर्ण नियमेन नियम जबिया नियम से जप करनी चाहिए नियम का मतलब क्या कोई भी जब हो पहले संध्या वंदन करना जरूरी कोई भी पूजा हो पहले संध्यावंदन किए बिना की, की गई कोई भी जता पूजा पाठ देता क्योंकि स्मृतिकार है संध्याहीनो अशुचिर नित्यम अन सर्व कर्मसु संध्याहीनो अशुचि ही, ही। जो संध्या हीन है कैसा है अशुद्ध तो नित्यम सर्व कर्मसु अन सभी कर्मों में से किसी भी कर्म के लिए वह अयोग्य माना गया संध्या चाहे अध्ययन रूपा कर्म हो चाहे हवन हो जो पूजा पाठ ये विद्या कर्म है ना? गुरुकुल में जाता क्यों है यही कर्म करने के लिए गया है। एक कर्म है अब ये कर्म के भी अधिकारी बनना तो पहले संध्या करनी पड़ेगी बिना संध्या किए विद्या पढ़ेगा तो दिमाग कुछ नहीं टिकेगा सुन लेगा समझ भी आएगा दिमाग में हृदय में कुछ भी नहीं बचेगा जीरो रहेगा वही हमने कैसे बीस बीस साल पड़े हैं। और कुछ नहीं दिमाग में जीरो कारण क्या है है का अंग है? संध्या वो नहीं स्मृति नित्यम नित्य सर्वकर्मसुता प्रत्यवाय इस स्मृति में वचना करना ही चाहिए न्यूनतम हो चाहे संक्षिप्त संध्या हो करो कुछ तो करो संध्या क्यों तो किया हुआ अंदर? भाव तो चले कि मैंने संध्या की है क्या पांच मिनट की चाहे आधे घंटे की की तो है तो शुरू में मन लगाने के लिए हम कहीं संक्षिप्त संध्या ही करो कोई दिक्कत करो नहीं करना शुरू तो हो जाएगा चाहे वो संध्या करके पढ़ोगे विद्या करके ग्रहण करोगे कभी तय टी के पैर है डोंग पैर के बिना खड़े हो जाओ कैसे खड़े हो जाओगे कैसे टिकोगे हवा में टिक जाओगे बिना पैर के पैर कंग है ना और खड़ा होने भी क्रिया के लिए उसके बिना खड़ा नहीं हो सकता उसी प्रकार पर, पर वो भी वो कंग है स्वाध्याय का पूजा का जप का तप का कोई भी चीज कर वो सर्व कर्म सुधारे इसीलिए। एक कर्म की बात नहीं पढ़ने की बात नहीं कर रहे सर्वकर्म नित्य मनर रहा जो नहीं करता नित्य अन है अयोग्य है अन्य अखरणे और ये उल्टा पुल्टा कर रही है तो है कद अनर्थ हो सार उल्टा अनर्थ हो जाएगा दो संग एक टाइम तो करो शुरू में पाल दो टाइम हो जाए जब फल दिखने लगे तो शायद दो टाइम लग, लग जाएगा मन लग जाएगा फिर दो टाइम करे तो और अच्छी बात है तीन टाइम करे तो और अच्छी बात है ध्यापहर दो दोपहर बारह बजे सवेरे सूर्योदय का समय मध्य सूर्य सायन सूर्य हस्ताक्षर सूर्य तीन बार और सन्यासी चतुष्काल सं्या मध्यरात्रि रात्रि बजे उठ के और करना है ध्यान भजन करना संत है क्या विधि नहीं हो तो उसका विधि ये इतना है ना कि सर्व चिंतन करना यह तो उसका कर्म है ना और कोई कर्म तो नहीं उसका ये उसकी संध्या है हाँ हो तो सब खत्म गया मंत्र जाप ये जो नित्य अपना शांति पाठ है वगैरह है बैठ के सब रात्रि को भी करना पड़ेगा कई महा बारह बजे तक जगह बारह बजे अपना कर लिया दस पंद्रह मिनट की उसके बाद सब आज बारह बजे सो जाएंगे चार बजे हो जाएंगे अन्यथा करने अनर्थ विपरीत करता है तो अनर्थ हो जाएगा स्वरवर्ण भी पर अधान कैसे दे रहे हैं स्वर वर्ण विपर्य स्वर विपर्य वर्ण का विपर्य करने जैसा वेद पाठ में आप स्वरो गड़बड़ कर दिया अनुदात को दात कर, कर दिया तो दोष होता वर्ण का को खा, खा, कर दी सो खो नहीं करना है वहां कर दिया तो दोष हो जाता यही तो सप्शती का पाठ करता था रावण और इतना बढ़िया सिद्ध था वो पाठ करने में कभी उससे गलती नहीं होती भ्रमित करना था भगवान को जब हनुमान जी ने अपनी शक्ति को छोड़ा और मच्छर बन गए के ऊपर बैठ गए, जब था। ऐसे पैसे मूर्धनिशेखा विचार न तो को बस गया वही उसी दिन उसकी मृत्यु हो देवी शक्ति को उसने बांध रखी थी ना? इसको तोड़ने के लिए और कोई रास्ता ही प्राण पान से स्थापित था स्था उसका तो पंच प्राणों को उसने एकत्रित किया पर हनुमान जी ने और शक्ति भंग कर दी शक्ति बंद को तोड़वाया इस तरह से तब जाके मृत्यु गलत करने से और स्मृति तो ये मंत्रो ही रहा स्वर दो वर्ण दो वाह मिथ्या प्रयुक्त न तदर्थमा तमर्थमाह सग वज्रो यजमान भि नस्ती यथेन्द्र शत्रो स्वरदो अपराधा पाणिनि शिक्षा मंत्रोहीन मंत्र स्वर तो ही न स्वर सेन हो जाए वर्ण तो ही न वर्ण से हीन हो जाए मिथ्या मित्र जब हो गया न तम अर्थ उस शब्द का जो अर्थ है वो अर्थ नहीं रह जाता है अर्थ ही बदल गया और वह वा वाणी व वा उच्चारण वजीर्ग समान उसके खुद की यजमान की हिनस मृत्यु का कारण हो जाएगा यथा जैसे वृत्रासुर ने, ने पाठ कर रहा था मैं इंद्रशत्रु ऐसे पाठ कर रहा था इंद्रो में शत्रु इंद्रो में शत्रु, शत्रु। यह अर्थ था उसका आउ इंद्रशत्रु करके पाठ कर दी मैं इंद्रशत्रु शत्रु हो और मैं कर्थ कुछ हो सकता है मामा भी हो सकता है माम भी हो सकता है क्वेश्चन ना मामते मरते मे आवेश हो जाता है और मैं अर्थ भी हो सकता है अब उसने वो चारण में गड़बड़ करने से गया इंद्र का शत्रु जो मैं ऐसा अर्थ हो मेरा जो शत्रु इंद्र ऐसे अर्थ जगह पर उल्टा क्या हो गया इंद्र का शत्रु जो मैं मर जाओ ऐसा कर दिया उल्टा गया। खुद मर गया अर्थ का अनर्थ हो गया एक शब्द को उच्चारण बिगड़ने स्वर भेद है जो ममकु आदेश होगा और जो माम को में आदेश होगा दोनों का स्वर भेद है इसे यथा इंद्र शत्रु जो शब्द का स्वर तो अपराध स्वर का अपराध होने मात्र से वृत्रासुर को मौत आ गया उसी प्रक्रिया पर भी इसीलिए जब जब करते हैं एक भी अक्षर एक भी स्वर बिगड़ पावे ऐसे से विधिवत पहले वसुम सर सीख लेना चाहिए गुरुमुख से उच्चारण गुरु कर तो तो पकड़ने वाला चाहिए डांडने वाला चाहिए नहीं गलत हो रहा छोटे मार थी जैसे एक अक्षर पे थोड़ा सा उच्चारण बिगड़ जाए तो महादेव ऐसी तो महादेव कि दोबरा बोली फिर बुलवाते फिर बुलवाते थकते ही नहीं जबड़ा आश्चर्य फिर सुनाएंगे आपको, फिर बुलवाएंगे आप छोड़ेंगे नहीं, जब तक होगा नहीं आगे बढ़ना चलो चाहे जन्म भर लगा हो बोलते थे किसी में लगे अब बैठे अभ्यास करना पड़ता था सूत्र में ही शुरू में इधर काफी हमको परेशान करना पड़ा आयुर्क में आप लोग सीधे विचारण कर देते हमने पहले ऐसे ही रख दिया था जो रहा, जो उनके पास गया अस्थाध्याय रटने के लिए शुरू किया तो वो गय, गय, कर रहे हैं आई वन डंडर के ऐसे तो वो है तो लिक, लिक, लिक। नहीं पाप लगेगा महादेव देखो उच्चारण में फर्क आनी चाहिए कहा तुम्हारी जीवाचार ध्यान दो अंदर दो अंदर देखो जो किस तरफ जा रहा है कहा छू रहा है वो ध्यान दे ओम घंट होना चाहिए तालु है ना कंट तालु कंट और तालो ये कोई छूना नहीं है आपस में एम आई ऊच हट एक, एक शब्द कहते तबला की आवाज जैसे करते अक्सर मुठलाते तबला के टन बजदान बचद वैसे अक्सर निकलने चाहे इतना जोर देते सिखाने वाले भी है ऐसी बात भी नहीं है ऐसी तो वो तो है शांत हो गया हमको जो रुद्रे सुना रहे हम यहाँ तो थोड़ा वो करके गए थे श्रीनाथ शास्त्री जी जो बनारस में थे वो भी ऐसे डंडा लिए बैठा रहते थे बोलो मुझसे बोलते नहीं थे जहाँ गलत हो गए फिर दोबारा जाना पड़ेगा आपको मंत्र लक्ष्मी से फिर आएंगे गलती करेंगे देखेंगे भी नहीं हमको बैठे रहेंगे बिल्कुल हम को पूरा सब ठीक है तैयार तरफ यहाँ से सीखे गया था क्लास में लेकिन वहाँ उन्होंने बिल्कुल सोच ठीक कर दिया जहाँ जहाँ शाह खाव चीज़ सब ऐसे भी है ऐसा नहीं होता ना मेहनत करना पड़ता है इसमें। हाँ। तो करने, करने चलो ना करने पर दोष भले लगे, उल्टा-पुल्टा कोई दोष नहीं होना चाहिए इत्याशंक नहीं उल्टा तो महादोष हो जाएगा क्योंकि वाणी शिक्षा में कहा है मंत्रो ही नीथा प्रयुक्तो न अपरा श्रो इति भाव नु क्षुधाया दृष्ट हेतु तेज अना भोक्त भूख जो है न दृष्टा का कारण है भूख जो है दृष्ट दुख का कारण है तृत्ते निवृत्ति के लिए अनियमें भोक्तमे बिना कोई नियम को भोजन करना पड़ेगा विपरीत भावना पूर्व से कहना है विपरीत भावना तो ऐसा नहीं है तथा तो अभावत विपरीत भावना हमें दृष्ट कोई दुख दे रहा है क्या सारी दुनिया मजे में रह रहा है किसको दुख है कि हम हम बंधन में हैं, हैं। संसारी है। किसके मन में है परेशानी गुरु नानक ने कहा था और किसके के जिंदगी में तो सुनने को नहीं मिला गुरु नानक भोजन करना छोड़ दिए नानक साहब तो बड़े बड़े डॉक्टर वही बुलाया गया लेकिन कोई इलाज काम नहीं किया तब पा रहे। ने देखा, आज नाड़ी थी, सब तो थी, कोई भी भी नाड़ी ठीक ठीक सारा सब कोई दवाई काम नहीं कर रहा बात क्या बल्कि दवाई भी नहीं खा पा तो उसे प्रेम से पूछा रख बता बात है क्या सच कहा मेरे को दो भूख है दो बीमारी है सबसे पहला कहते बिछुड़ा यह जीव उससे बिछुड़ा है यह जीव उससे यह बीमारी पैरिया है मैं बिछुड़ा हूं परमात्मा इस बीमारी का तेरे पास दवाई है डॉक्टर के पास जोड़ने वाला मेरे को वापस जोड़ दो उस परमात्मा है तुरी दवाई दूसरा लगी तो नाम का दूसरी है बीमारी नाम का भूख उपभूख बोलते हैं पंजाब में बोलते हैं। दूसरी बीमारी है तो वह नाम का भूख है से नाम भगवान का चलते रहे मुझे कुछ नहीं बस इन दो की दवा ही तो बता रहे जो रुक जाती है नाम लेती है बीच बीच में रुक जाती ना रुके ऐसी दवाई दो चौबीस घंटा चलते रहे भगवान तो हाथ जोड़ा है, इसकी दवा मेरे पास रही हकीम ने बोला तेरा तो भजन नहीं है तेरा भजन भूख नहीं लगती है उस भूख प्यास से तेरा कोई लेन देन नहीं वो असली चीज है तो विपरीत भावना जो देह में तो बुद्धि है और जब तो सत्यत्म तो बुद्धि विपरीत भावना एक दुखदायी है किन कोई विवेकी हो वैराग्य हो मुमुक्षु हो उसके लिए आम जनता को क्या मालूम विपरीत भावना है ये भी पता नहीं जगत मित्तिया पता नहीं जिने पता है उन्हें भी फर्क नहीं पड़ रहा जिने नहीं पता उन्हें क्या फर्क पड़ेगा या नहीं इसने कहते कि देखो कि ये पूर्व पशी कहता है भूख का अपने भूख में तो सतारा है ये तो हर आदमी अनुभव करता ना दुष्ट दुख है भोजन करके गाकर केवृत्ति प्राप्त हो जाता है विपरीत भावना से दुख हो रहा है किसी को वो तो कहां है किसको दिख रहा है दुख किसको अनुभव हो रहा है विपरीत भावना के कारण दुख तथा तो भाव जैसे भूख से दुख हो रहा है कष्ट होता है तड़पता है आदमी वैसे विपरीत भावना जो हर जीव के अंदर है इस वजह से कोई जीव तड़प रहा है क्या कोई तड़प किसी के अंदर भी वो तड़पन नहीं है जैसे पेशाब का निष्ठान देता ना बस में चलते चलते आदमी को जो है इतनी तड़पता आधे कंट्रोल करते परेशान हो जाते कब कैसे छूटता है पेशाब निकलता है निकलता है तो बड़ा आनंद होता है उतनी तड़पन कहाँ है इस संसार से हमारी छुटकारा रह मुक्त हो जाए इस संसार से दुखी हो गए हैं वो तड़पन है ही नहीं दो मिनट के लिए जब सुनते रहता है बाद में वही घूम के वही मिनट कोलो का बैल इसलिए कहते कि देखो कि तथा इसीलिए भावना था कोई दुष्ट दुख तो है ही नहीं अतव दुष्ट फल रूपा के लिए अनियम पूर्वक जो है एकाग्रता निधि ध्यान करने के लिए बोल रहे हो ये उचित नहीं है किन्तु ध्यान करना चाहिए अदृष्ट फल के लिए शुद्धि भी पता नहीं लग कितना आपको गण शुद्ध हुआ है कि नहीं वो पता आसानी पता लगता है, आज पता लगता है। कितना पता लगता नहीं, लगता नहीं समय लगता है अंतगण शुद्ध हुआ है तो आप जो पढ़ रहे हैं जो ध्यान कर रहे मन लगता है जो पढ़ रहे हैं विद्या अंदर टिकी हुई रहती है चिंतन उसका चलता है ढंग से ऐसा होने लगता है समझोगे हाँ भाई सात्विक वृत्ति चल रही है सात्विक आहार खाने की इच्छा हो रही है सात्विक विचार भी चल रहा है सात्विक सारी हो रहे हैं तो समझ रहे हैं जी हाँ हमारा हो रहा है वृत्तियां रजगुणी खाने पीने में रजुगुणी विचार में रजगुणी व्यवहार में रजगुणी चिंतन में, में लगा हुआ है यह लोक किछा, किछा, की इच्छा परलोक की इच्छा गद्यो की इच्छा लोक कैश् पुत्रेश्तेषण जब तक ये विचार चलते रहेंगे तब तक समझोगे अभी हमारा अंत कण शुद्ध नहीं है ये तो अनुमान से जानने योग्य हो गए इसको इसमें अदृष्ट है तो अपनी वृत्तियों के जो चल रहे हैं उसके आधार में अनुमान करना पड़ेगा हमारी वृत्ति सात्विक है हमारी वृत्ति राजसिक है कि हमारी वृत्ति तामसिक कोई थर्मामीटर तो लगा दो और देख लो भैया रजगुण है इतना तुम गोण है कोई मीटर तो बनाया नहीं आज दुनिया में भगवान है ऋषि ने विद्या ने कोई ऐसी कहते हैं अपने बैठ के देखना पड़े तो हमारा मन क्या हो रहा है अपनी लेबोरेटरी में अपने आप को देखना पड़ता है कोई के बताने वाला भी नहीं इसलिए कहते हैं नियमित अनुष्ठान करना चाहिए पूर्व पक्ष ने जब कहा सिद्धांत कहता है, है। बाधा भावना जे या के नाप्युपायस्तान अनुष्ठित क्रम अरे हम तो आम आदमी की बात बोल ही नहीं रहे ये सारा ग्रंथ बना ही मोक्ष विपरीत भावना से जन्य दुख को अनुभव कर रहा है और ये सोच रहा है बस कब संसार से मुक्त हो जाओ उस संसार से मुक्त होने की तड़पन वाला ही पुरुष के लिए सारे ग्रंथ बने हुए हैं अन्य उनकी नहीं नेक वैराग्य सावंत्र से संपन्न मुक्षता से युक्त पुरुष के लिए ही वेदांत है और वो वेदांत पढ़ने के अधिकारी जो अपने आप को मान रहा है उसको अवश्य स्वीकारे गुरु नानक जैसा हो है अन्य लोग जो भी जो का अंदर है तो उसके अंदर विपरीत भावना जन्य दुख भी अनुभव हो रहा है शिवदेव महाराज जैसे गर्भ में रहते वक्त उन्हें महसूस हो गया अरे कहा हम आ गए कहां हमें जाना पड़ेगा बाबरे बाबर ये तो बड़ा संसार में जाना पड़ेगा तो तो तो तो तो तो तो महान तो हुए क्या जरूरत पड़ा ज्ञान हो गया ज्ञान जागृत हो गया ज्ञान हो गया जिनको वैसे ज्ञान हो जाए उनको संन्यास की जरूरत है कोई विधि विधान की जो विधियों परे हो ही गए हैं किसी को भी जरूरत नहीं है वास्तव में ज्ञान अनुभूति के पश्चात कोई चीज की जरूरत नहीं है लोक में कर संन्यास तो तो ग्रहण है तो होगा नहीं है तो नहीं होगा उसका पीछे भाग मुझे संन्यास लेना है मुझे लाल पेन भी जीना है नहीं। ये नहीं रहेगा वो अहमता महमता नहीं रहेगी उसमें कोई आग्रह नहीं होगा होगा तो ठीक है ये होता है कि प्राणक्रम आसान होना अभी स्वेच्छाक्रम भाग रहे हैं उसको लेने के लिए नाम लिखा रहे हैं। और क्या नाम जो भी सिलेक्ट कर रहा ऐसे भी मैंने देखा यहाँ सन्यास में कौन सा नाम उनको चाहिए वो भी स्वयं चुन लेते हैं ओंकार नाम, नाम गुरु को बोलते उल्टा गुरु को ही बोलते हैं हम वो ये नाम देना निष्ठा वाली बात बच्चे ना आप उसको कितना उसको समझ रहे हैं स्वीकार कर रहे हैं किस प्रकार से प्राप्त हो रहा है गुरु अपनी प्रसन्नता से करें नहीं तुम्हें पहनना है नहीं कि लो है लोग व्यवहार हैं उसे कोई आग्रह नहीं दुराग्रह नहीं कुछ पहनना ही है ये है, सारी चीजें कहते हैं कि दृष्टफल हो तो नियम की जरूरत नहीं और विपरीत भावना भी दृष्टि दे रहा है दुख दे रहा है संसार मुक्त होना चाहता है कौन अत्यम उसके लिए नहीं है आम जनता के लिए नहीं है ना जिसके विपरीत भावना है जानकारी नहीं और उनके लिए भी नहीं है जिनकी विपरीत भावना के ज्ञान है ज्ञान होते हुए भी उस विपरीत भावना में मस्त, उसे मस्त है उसे मन मस्त मजे में जगत मिथ्या बोल रहे हैं और जगत बटोर भी रहे हैं, ऐसे लोगों के लिए भी नहीं है ना शास्त्र शास्त्री, ये बात उनके लिए कहा जा रहा है जो वास्तविक मुक्स है वास्तव विवेकी है वास्तव विरक्त है जिसके तड़पन है कि भाई विपरीत भावना कैसे मिटे देह में आप तो तो बुद्धि और देहादि जगत में सत्यत्व बुद्धि कैसे दूर हो उस तड़पन से व्यक्ति के लिए कहा जा रहा है तुम्हें कोई नियम नहीं है जगत मिथ्यात्व चिंतन करने स्वर्भ सत्यत्व का कर चिंतन करने के लिए अहम ब्रह्मास्मि चिंतन करता हो शरीर आज सारा जगह सुख स्थल शरीर सहित तो, समझ जगत मिथ्या है इस चिंतन करने के लिए तुम्हें कोई नियम की जरूरत नहीं है उनके लिए क्योंकि क्षुदाईव जैसे भूख उसी प्रकार से विपरीता भावना दृष्ट बाधा बाधाकृत विपरीत भावना भी दृष्ट दुख देने वाली ही है जया कहना भी उपाय बाग्य द्वारा उसे जीतना ही होगा नास्तुष्ट क्रम इसल इस अनुष्ठान में आपको को कोई क्रम का जरूरत नहीं है विपरीत भावना दुख हितुत्व तो तो से अनुभव सिद्धता ना विपरीत भावना दुख का कारण है ये वो से देते भी। भी सभी दुख सर्वानुभव कर रहे हैं ये नहीं मान रही विपरीत भावना के कारण हो रहा है सर सौ उपाय प्रदर्शनीय बताइए क्या उपाय है क्या पहले बता चुके पूर्व में प्रदर्शनी क्या है उपाय पूर्व में वोक्स तत् चिंता कथना एक तक पर निर्बंधो ध्यान बंद ही पूर्व में उक्ता उपाय पहले हमने उपाय बोल दिया है क्या उपाय बोला है तट चिंतन तत्क तदन्योन्य प्रबोधनम तदैक परत्व यह हमने कह दिया है कद फिर भी याद रखना एकद एक परत्व यह एक परतृ बने ध्यान संक जा रहा है निर्बंधो ध्यानवत नहीं इसमें ध्यान में जैसा नियम लागू होता है वैसे इसमें ध्यान के सदृश नियम भी नहीं अब देखो ध्यान और उसका अलग कर दिया ध्यान में नियम है और ब्रह्माभ्यास में नियम भी नहीं ध्यान में जैसा नियम वैसा नियम भी नहीं कहते इसलिए आगे अगला स्टो बताएगा नो जगवत प्रामुखत्वा के नियमों माभत में जैसा उतना प्रामुख और बैठना चाहिए उतना बैठना चाहिए जब करने के लिए वैसा नियम भले ही ना हो ध्यान अवधे तक निर्बंध अस्थित जैसे ध्यान में होता है एक अपने ध्यान में क्या है? प्रत आपने कह दिया है तो दोनों एकाग्रता में अंतर किया तुम्हारी एकाग्रता जो तुम कह वेदांत में और योगियों ने जो एकाग्रता कहते ध्यान का दोनों में क्या अंतर है नहीं तेजी अंतर नहीं है तो जैसे योगियों का ध्यान में एकाग्रता के लिए लागू होने वाला नियम तो आपके ब्रह्मा अभ्यास रूप से एकाग्रता में भी लागू हो जाएगा कौन निर्बंध इत्याशं ध्यान से ध्यय चिंता मात्रात्मक तथा कौन इति ध्यान निर्बंधम दर्शित ध्यान श्रंतावधा ध्यान में ध्येय चिंता मात्रात्मकवाद जो ध्यय हमारा ध्यान का विषय है उसी का निरंतर चिंतन करना ही ध्यान होता है प्रत्यय एकता कोई भी विषय लो उसका जब ज्ञान है उसकी एक तय धारा का समान निरंतर चलने का नाम ही ध्यान है उसमें क्या क्या नियम लगते हैं इत्या संख्य वही समझा रहे ध्यान निर्बंधम दर्शितुम ध्यान में क्या क्या नियम लागू होते है हैं उन्हें दिखाने के लिए पहले ध्यान, ध्यान, ध्यान का स्वरूप का वर्णन करते हैं हम उस ध्यान के कथन कर रहे हैं सगुण ध्यान का निर्गुण ध्यान की बात नहीं निर्गुण ध्यान ब्रह्माभ्यास है उसकी चिंता नहीं वहां पर कोई नियम नहीं है सगुण ध्यान में नियम है एक कते मूर्ति प्रत्यय शांत शात्यनिद्व अन्यान, मूर्ति प्रत्यय शातत्यम अनिद्व ध्यान त प्राति मनसलात्मे मन का स्वभाव है चंचला। चंचलात्मना मन चंचल स्वभाव को मन वहा नियम लागू होता है कि क्या करेगा मूर्ति वो देखेगा मूर्ति में जो अंगे अच्छा अरे को का अब का इतना सुंदर तो बनता नहीं है कहीं आंगर बना है किसी नाक सुंदर बना हुआ है जो आपका फोटो है फोटो आपको दिया जाए शिवजी का पूछ जाए कौन चीज आपको अच्छा लग रहा है आगे किसी आंग अच्छा लग रहा है कई हाथे बढ़िया बना हुआ है बढ़िया बहु बना हुआ है मोटा तगड़ा सुंदर बना हुआ है, नहीं और कोई कहेगा बाहर बढ़िया सुंदर बना हुआ है कैसे देखने में अच्छा लग रहा है पूरा किसको अच्छा लगता है, किसी को अच्छा नहीं लगता, रहा बड़ा मुश्किल काम आश्चर्य होता है कोई भी भगवान का मूर्ति ले आप बहुत दिक्कत ही इसमें दिक्कत ही होता है हम किसी के अंग में टिका रहे हैं पूरे अंगी पर ध्यान नहीं करते मन के स्वभाव आदमी भी क्या कर रहा अब लड़की को देखा क्या देगा एक अंग को तो देखा अब बस लट्टू हो गया और क्या देखा दो मिनटों सामने आई उसने उसको देखा क्या देखा होगा क्या समझा होगा सुंदर है हाँ, देता है, हाँ, बहुत है, हाँ क्या समझा फल जाता है वैसे यहां पर भी? आप ठीक से देखते हैं अंग प्रत्यंग जो है रजत गिरे समझे तो कहा ना हर चीज पर ध्यान देना है सम्यक प्रकट सर्वांग ध्यान जिससे मूर्ति प्रत्यय शांत्य मूर्ति आदि सगुण साकार वस्त्रों के प्रत्येक जो ज्ञान है उसकी संतति निरंतर होना चाहिए और इस बीच में अन्य आनंदित अन्य कोई विषय विज्ञान विषय घुसानी चाहिए ऐसा जो वृत्ति है उसका नाम ज्ञान तत्र अति निर्बंध इसे तो लागू कर लेने पड़ेंगे प्राणायाम करना पड़ेगा मन को कंट्रोल करने के लिए है ना बिना प्राणायाम के ध्यान में बैठे ध्यान होता नहीं ठीक प्राणायाम करना प्राणायाम ठीक करने के लिए फिर आसन करने पड़ेगा तो प्राणायाम ठीक होएगा। आसन ठीक करने के लिए भोजन ठीक होना चाहिए भोजन गड़बड़ हो जाए तो आसन ठीक नहीं होता है त्राटक भी कैसे होगा बात वही आएगी ना त्राटक के मन तो लगाना पड़ेगा सामने किसी चीज में अमन को कैसे लगेगा प्राणायाम के बिना अमन कैसे लग जाएगा वहां त्राटक को च कुछ भी हो एकाग्रता का करेगा कौन एकाग्रता में मन और मन एकाग्र हो सकता है चंचल में मन कृष्ण प्रमाथी बलव आगे श्लोक दे रहे हैं उसके लिए ही प्राणायाम प्राणायाम के लिए आसन आसन के लिए यम नियम ये सब पान करोगे तब जगह मन नियंत्रण में आएगा ना क्योंकि मन चंचल आत्मा मन का चंचल पुते है, का का का बुद्धि बुद्धि बुद्धि संबंधिना देवता देवता आदि मूर्ति के संबंध संबंध में क्या है में? देवता का है समय मूर्तियों से प्रत्याना उस विषय प्रत्यय निरंतर ज्ञान हो रहा है ये वह शांत अविच्छिन्नता वर्तमान तो रहित तो होना चाहिए अनंतरित अनंतर मैंने अन्य विजातीय प्रत्ये न अन्य कोई विचारिस का ध्यान कर रहा हूं उससे भी किसी अन्य चीज का ध्यान घुस होनी चाहिए वही दिखाई देना चाहिए वही निरंतर चलना चाहिए ऐसे का नाम उसको करते। ध्यान एवं ध्यान सर्वम निरूप्य तथा निर्बंधम दर्शे दिए ध्यान का सब जगह निर्बंध बता रहे सदा पर्यटनशील से कर एकत्र स्तंभाद बंधरे यथाउपरोधो बहुत तद सदा पर्यटन स्वभाव वाले हैं हाथी घोड़ा इस तरीके हैं और उसको बांध दो नहीं तो घूमते रहेंगे वो उनको क्या करना पड़ता है खूटी वाटी में बांधना पड़ता है नहीं तो बैठते ही नहीं वो चलते ही रह जाएंगे वैसे मान्य भी है घोड़े के सामने हाथी के सामने भागते फिरते रहता है सोने भी नहीं देता लगता सो रहे हैं लेकिन मन भाग रहा तीसरे कहते हैं कि भाई ऐसे को तो किसी खोटी में बांधनी पड़ेगी यहां भी खोटी निर्णय करो कहा बांधा जाए इसको ताकि ऐसे स्वभाव वाला है कि आपकी कल्पना की शास्त्र प्रमाण भी है कहते सर्वानु सिद्ध होने के साथ साथ शास्त्र प्रमाण भी है मनच चांचल आदो गीता वाक्यम प्रमाण भी चंचलम ये मन कृष्ण प्रमाथी बलव दृढ़ हम निग्रह मनिए वायोरिव सुमशीलम प्रमथनशील है ये कामेर विवेक का समर्थन वो क्या करता है कोई भी कोई इच्छा ले लेता है इच्छा ले करके आपके विवेक को तोड़ मरोड़ कर देता है आप विवेक को तोड़ दिया आप बैठे विवेक कर सोच रहे हैं कि भाई आज से जो काम नहीं करेंगे इतने मन न आएगा अरे तो क्या सोच रहा है ये तो बड़ा ध्यान ही हो जाएगा लगता है तो मुक्त हो जाएगा तो मन कहेगा आच्छा अच्छा कोई बात नहीं थोड़ी देर के बाद कहेगा चलो इधर जो है ना आज जो कार्यक्रम है ठीक है सत्संग तो मिलेगा, तो तो तो मिलेगा।, तो मिलेगा। तो तरक दे रहा है वो सत्संग सुने जाते हैं वहां जाएंगे बहुत तो तो सारी चीज देखने में रास्ते पर जाओगे बहुत सारी चीज देखोगे वहां पर खाओ में भी, भी प्रसादी मिलेगा सब कुछ लपड़ा सपड़ा सब हो सा, सा ही गया तक चक्कर में डाली देता है मन छोड़ता इसलिए कहते है कि देखो वो तो आपका विवेक को, को तोड़ देता है आप जब जो करेंगे मैं ये नहीं करूंगा वो नहीं करूंगा ऐसे रहूंगा वैसे रहूंगा वो उसको तुरंत तोड़ देगा तुरंत ही आपको फैल करके दिखा देगा तुम्हारा संकल्प कितना झूठा है वो तुम्हें करके दिखा देता है ऐसी विचित्र मन का बल है पुरुष से व्याकुल्व तो कारण ब, व्याकुलता का कारण बन जाता है वो और बलवान भी का मतलब क्या समर्थम निग्राही इतना बलवान इतनी समर्थ है वो उसको निग्रह करना असंभव के समान है और दृढ़ सती असतीवा विषये है लग्न चाहे विद्यमान विषय हो चाहे जिसमें छिपक गया वहां से निकालना बड़ा जैसे गो होते ना गो गोर पड़े घोर पड़े बोलते हैं, गो, जिस पर आप चिपका दीवार पर डाल दो चढ़ जाओ वो निकलेगा नहीं वो जंतु ऐसा जीव होता है वैसे भी मन जिस विषय में छिपक गया चाहे विषय सकती है चाहे सत्य है, है या नहीं है कल्पित है लेकिन जिसमें छिपक गया जिसके बारे में लग जाता है वहां से अलग नहीं कर पाएंगे आप से वो अपनी पूरी उसके बारे में सोच समझ करके जो करना है करके तब बाहर आएगा सती सतीवा विषय है लग्नम दृढ़म चिपक तथा उद्धर शक्त उससे हटा के निकाल के अलग करना बिल्कुल असंभव जैसे हो जाता है तीन शक्त प्रमाथी बलवत और दृढ़म प्रमाथी का मतलब है आपको व्याकुल कर देगा दूसरा बलवान का अर्थ है आप निग्रह कर नहीं पाएंगे आप फेल हो जाओगे वो इतना बलवान है आज जितनी उसको निगर करने कोशिश करोगे उतना ही आपको पछाड़ते रहेगा ऐसा बलवान है और इतना दृढ़ है जिस विषय में चिपक गया चाहे विषय यथार्थ चाहे यथार्थ है उसमें चिपका हुआ रहेगा उस अलग होने को तैयार तो नहीं होगा दृष्ट भाव मुश्किल होने पड़ता है आप उसको बोलो मत यहां मत जाओ वहां जाओ ये मत देखो मत नहीं। देखो नहीं। मत सोचो मत सोचो ऐसे कुछ ही नहीं बोलना आप को बोलते रहने जवाब देखते रहो आप करना नहीं है बस इतना मन जो कहता है वो वो करना है बस बोलेगा थक जाएगा अपने बोलते बोलते बोलते बोलते कितना बोलेगा एक दिन दो दिन दस दिन फिर देखेगा ये आदमी बेकार है वो सोचेगा बेकार आदमी है जो खिलता तोलते जो मैं कहता करता ही नहीं वो अपनी ही करता अपने मर्जी का करता है टाइम पे बजे उठता है और अपने ध्यान करता है भजन करता है नहाता है धोता है शास्त्र पढ़ता है मैं कहता हूं भंडारा में चलो निमंत्रण दिलाता हूं फिर भी जाता नहीं तो क्या करें मन कहे छोड़ इस आदमी बेकार आदमी यदि उपेक्षा मन की उपेक्षा करनी उसके सारे संकल्प विकल्पों में उपेक्षा कर और अपने संकल्प का टिकेरो संकल्प जो होते हैं सब सांसारिक होते हैं और आपका संकल्प योगी शास्त्रीय होना चाहिए इसलिए मैं उस आत्मा का अनुभव करना चाहता हूं जिस ब्रह्मांड का निर्माण करने वाला है। वो संकल्प में टिके रहो मैं इससे अनुभव करने के बाद कोई चीज नहीं देखना चाहता कोई चीज सुनना नहीं चाहता हे मन तू जो करना है तू करते मैं तो केवल आत्मा का अनुभव करना चाहता हूं उस संकल्प का रोज दोहरा है दस बार बार सौ मैं दृढ़ दृढ़ी में हम टिके रहे और मन चाह रहा है की यहाँ जाओ वहाँ जाओ ये देखो वो देखो वो लाओ ये लाओ ये खाओ वो खाओ भाई कोशिश लड्डू खाओ तो लड्डू मिलने पर भी मत खाओ ये विशेषा हुआ मन का मन में संकल्प होता है कई बार और चीज आ भी जाती है बड़ा विचित्र है मन भी ऐसे कमाल है भगवान भी ऐसे परीक्षा लेता है मन जो चाहता है वो सब आपकी परेशान की जान भी बच्चे सामने ला खड़ा कर देखते क्या करता है सोचते आई किला संतुष्टा खा लेते हैं संतुष्टा नहीं हुआ मन का खेल इसे ये भी विवेक करना हर एक विवेक है विवेक करना पड़ता है कि हम कहा जा रहे हैं क्या कर रहे हैं क्या हो रहा है क्या हमारी चिंतन के अनुरूप क्रिया हो रही है या आत्मचिंतन तो के विपरीत संसार के अनुरूप क्रिया हो रहा है किस तरफ भाग रहे इसलिए कहते हैं कि आता है तस्य मन से निग्रह वायु निग्रह सुदुष्कर वायु को निग्रह करने में दुष्कर जैसा है वैसे मन का निग्रह करना भी दुष्कर है असंभव नहीं है युक्ति से करना युक्ति आगे बताए